ईश्वरी सदा ही सदर सदैव मुक्त तत्व साम्य अतिशय विन साम्य अतिशय रही कहते सामने वर्य का ही नहीं अतिशय प्रश्न नहीं अतिशय विन आवत् नावरयान करी स अतिशय अतिशय अन्न ऐश्वर्य से अतिशय अभी मैं क्योंकि यद अतिथ सैद तदे पत ईश्वर इतर का इत्या अतिशयला ईश्वर का अतिशय कस्मा सर्वातिशयन तदर अतिश्यर ही ईश्वर कि तस् का स्तरी से का अंतिम सीमा जाए जिसमें अप्राप्ताना अपो अपो है ईश्वर अक्तिश्वय औपचारिकम ऐश्वर्य मिल जाता किरण गर्भादी में आश्चर्य कहा है अक्तिश्वर्य की जो निष्ठा है अंतिम सीमा है उसको प्राप्त नहीं करने वाले में जो ऐश्वर्य औपचारिक गौण है मुख्य नहीं मुख्यतः है जिससे बढ़कर के कोई अशिका नहीं हो राजा राजा अंका राजा कहा जाता है कि से बड़ा होगा तो सबका अतिशय ये बड़ा चटान कहा जाए बड़ा, इसे बड़ा, इसे बड़ा, इसे बड़ा। के पर, उसे बड़ा उसे बड़ा आकाश अधिक परिमाण को तर्कमी खा जाता है तर महत्व परिमाण उसे अधिक परिमाण किसी में नहीं हो तोर महत्व रहे इसी प्रकार ऐश्वर्य अच्छा तारज्ञ तो उसके अंतिम स्थान भी जहां है कई ईश्वर है उससे अधिक ऐश्वर्य कहीं नहीं है उसके समान भी नहीं सामने भी निश्चित स्तर मान के समान स्तर कहीं विषय में हो ये भी नहीं है क्यों नहीं आगे तो रणनीति का एक पद कामित रहते नव निगम अस्तु पुराने निगम अस्तुति एकस्त प्रसिद्ध इतर से प्राकून तो समान ऐश्वर्य क्यों नहीं दोनों में समान ऐश्वर्य हो जाए गये तुल्यवय दो समान एक वस्तु में युग तो, तो काम ही दोनों चाहते किसी वस्तु को लेकर के क्या चाहते हैं नवम इधम अस्तु कोई चाहता है ये नया हो इधम अस्तु कोई चाहता है पुराने इधम अस्तु अभी एक वस्तु दोनों चाहते हैं इसे एक प्रसिद्ध हो इतर से प्राकाम प्राका है एक के किसी जेवरी दुसंज प्राकाम्य है प्रकामत्य प्राकाम्य इच्छा का दीघा तो नहीं हो तो प्राकाम्य है में बहुत इच्छा करता है कुछ प्राप्त नहीं होता है सिद्धि प्राप्त करने होता है इस तरह की इच्छा किससे प्रतिबद्ध नहीं होने से आघात किससे नहीं होने से विघात नहीं होने से ईश्वरित तो इच्छा है अमहपिचता अहिच्छता इसकी इच्छा सिद्ध होती जीवों की इच्छा जैसे नहीं इसको कहते प्राकाम इच्छा से प्राप्ति जो चाहते हो प्राप्त करता है तो प्राकाम दोनों में कैसे होगा समान जदि हो एक की इच्छा से नया होगा तो पुराना में पुराना तो नया नहीं कोई चाहता सृष्टि हो कोई ज्यादा प्रलय हो एकता तो कैसे होगा इसलिए एक इच्छा से इच्छा की तुर्ति हुई अन्य में इस तरह से प्राकाम बिघाटा है प्राकाम के बिघाट होगा इच्छा की पूरी नहीं हुई पूर्ति नहीं हुई तो फिर अन्न में उन्नत हो जाएगा कम हो जाएगा समान नहीं हुआ जिस किस की एक की, की पूर्ति हुई और दूसरे की इच्छा है इससे विपरीत है इससे पूर्ति नहीं हो सकती तो नीन हो जाएगा समान ही हो सकता है तुल्य कामी प्राप्ति ना दोनों तो प्राप्त करने के लिए तो प्राप्त नहीं कर सकते हैं अर्थत्य वृद्ध होता नाश्ते अर्थत्य दृढ़ होता दोनों जो चाहता है कोई चाहता है नया हो तो हुँ तो हुँ तो हुँ तो हुँ तो कोई चाहता है पुराना हो कोई चाहता तो तो तो तो है सृष्टि हो कोई चाहता है फले हो दोनों दुद्ध है कोई चाहता है ये उष्ण हो जाए और कोई चाहे ये शीत हो जाए दोनों दृद्ध के एक साथ दोनों की इच्छा की नहीं होती तस्मा ये साम्यायनिर्मितम ऐश्वर्य सही सब तो पुरुष विशेष जिसमें साम्य ही साम्य अतिशयन ऐश्वर्य जिसमें जिसका ऐश्वर्य सामने से रहे तो अतिशय है उसके अतिशय तो कोई ऐश्वर्य नहीं है कहीं उसके भी नहीं तभी वह ईश्वर है वही पुरुष विशेष ही ईश्वर है का प्राकृत्या अभीहते हतरे इच्छा का हत हनन इच्छा करें प्राक नहीं तो इच्छा का हतन हुआ इच्छा हता इच्छा स हतई हते स्त लगा दृहता गृहता इच्छा ये स गिहते स्त न अभिहता इच्छा जिसकी इच्छा का विघाटन ही होता है जो इच्छा करता है तो प्राप्त होता है अज्ञान तो बहुत है प्राप्त करने के लिए प्राप्त नहीं होता है स्तर की इच्छा अविहता है अभिहता इच्छा ये स्तर होते ती प्राकाम्यम कष्ट काम ये तत्काम तस्था प्राकाम्य उसका काम इच्छा प्रकट क्या है जो चाहता है प्राप्त तो करता है तो प्रका हुआ जीव विदेश में ही चाहता है बहुत प्राप्त नहीं होता है प्रकाम से भाग प्राकाम्य प्रकट काम हो वाला एक प्रका उसमें रहेगा प्राकाम्य अर्थात उसके कामना इच्छा है प्रकट ही है पूर्ति होती है जो प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त होता है इसका अभी हटेता है प्राकाम्य काल का तब दीघा का दोनों चाहते दूध हो कई चाहते ये नया है, कोई चाहता पुराना हो एक इच्छा पूर्ति हुई दूसरी इच्छा नहीं हुई इच्छा का विघात हो गया तो न्यून हो गया ऐसा उन्नत हो अन यदि तो दोनों समान न्यून नहीं होगा दैवरा भी प्राकार यदि न्यून नहीं होगा तो इसकी इच्छा दोनों की इच्छा दूर नहीं होगी ये भी चाहता है तो उसके जीवन से दूसरा तो नहीं हुआ तो दोनों ही की इच्छा नहीं तो हुई तो ये इस अवर्य क्या हुआ गयी टाटा में विघात हो जाएगा क्योंकि कार्य अनुष्पत्य है कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी दोनों चाहते तो विपरीत है तो कार्य नहीं बनेगा एक चाहता सृष्टि हो एक चाहता है सृष्टि नहीं हो तो दोनों क्या सृष्टि नहीं होगी हो कैसे बनेगा कार्य बन तो क्या होगा उसपत्व होगा विविध धर्म समान एक एकदा कार्य में उपलब्ध्य एक कार्य उत्पन्न और उसमें दुर्द उसमें भी रहेत भी रहे दोनों बन जाए अग्नि की उत्पत्ति हो उसमें उष्ण भी रहे अतीत भी रहे, भी रहे ये हुआ? एक होगा कार्यम कार्यदा कार्य में उपलब्धे तो उपलब्धि होनी चाहिए इतिहाय आह एक अभिप्राय कहते हैं वयोस्थ तुल्यकिन युगपति कामित अर्थें दोनों बराबर यदि हो जाएंगे ऐश्वर्य में एक वस्तु में काम इच्छा हुई नवम इदम अस्तु पुरानी इदम अस्तु दोनों कैसे बने? दोनों किसी जी कैसे होगी अविरुद्धा भी होता है तो कहेंगे नहीं दोनों की एक ही इच्छा करेंगे एक जैसे चाहेगा दूसरे भी चाहेगा दूसरे की इच्छा जैसे प्रथम भी चाहिए यदि अविरुद्धा भी चाहेगा तो so, प्रत्येक हम ईश्वर से प्रत्येक स्तर है तो कृतम अन्य तो अन्य मानना क्या जरूरत है एक ही जब इच्छा है तो एक इच्छा वाला ईश्वर एक ही मानेंगे अन्य स्तर मानेंगे तब एक ही प्रकार इच्छा करते मांगे तो मानने की कोई आवश्यकता नहीं एक नहीं होगा ईशन तो जितना ईश्वर है एक हो गया अब दूसरे तिसे मानने की क्या आवश्यकता दोनों माने दो मानेंगे और दोनों में समान ही अभिप्राय होगा समान अभिप्राय तो एक ही ईश्वर शिकारी हो जाएगा अब ये सब मिल के कार्य करेंगे नहीं दो तीन मिलकर ही करेंगे समान उठाते जैसे धार धोते हैं दो चार उठा कर लेते हैं दो समान पर धार उठाएंगे कोई कार्य करते हैं डत्ता लगाते हैं गाड़ी चाड़ी लेने के लिए दो व्यक्ति धार लेते हैं सामान समान अभिता लेते हैं यदि हम भू कार्य मिल करके करेंगे एक कांग्रेन लकड़ी रखते बीच में वजन रहता है दो व्यक्ति उठाते हैं एक के ले लेगा नहीं, नहीं लेता जाता हैं? है? दो तरफ वजन लेगा तो एक ले लेगा एक तरफ बीच में वजन है एक आंधी का है, दूसरे तरफ तो नीचे रहेगा बड़ा लंबा लाती हुई बीच में वजन बैठा हुआ एक पकड़ा दूसरे जमीन अब वजन ज्यादा होगा तो ऐसे नहीं गए इसको ऐसे कर ले ऐसे कम वजन हो पैसे तो ले लेते हैं ऐसे पकड़ लेंगे फिर हो जाएगा बहुत वजन है यदि जो, जो दो चार पाँच मिलकर कार्य करना है एक से नहीं होगा एक अंगुली चल जाने तो धन फिजिकल करना एक अलग ये चलाइए आप एक और खाने के लिए देखो किसके हाथ कट जाता है काना चाहता है एक हाथ से एक छोड़ कर कहने के देखो कैसे होता है चावल से पकड़ो एक अंगुल को छोड़ करके चावल से पकड़ता है इसको इसको छोड़ दो उसके सम्भर कार्य से मिलकर करेंगे तो फिर कोई स्वर्व नहीं सीधा होगा मिलकर करेंगे एक नहीं जाएगा तो कार्य होगा नहीं होगा तो फिर क्या स्तर होगा पांच मिलकर कार्य दो मिलकर कार्य करेंगे एक नहीं जो उतर आया तो उतर जो आएगा करेंगे गंभीर कार्य तो होने एक नहीं होगा तो फिर कोई भी शर्ण नहीं हुआ जैसे सभा परिषद है पांच मिलकर के परिषद दो चार पांच मिलकर के सभा होती दो या तीन चार मिलकर दो तीन चार मिल करके आए है जो दूसरे में ही आए सभा शुरू हो जाएगी नहीं उगाने के बाद परिषद जैसे परिषद है मिल कर के होने पर एक से दो से तीन चल नहीं हुआ तो कोई तो स्तर नहीं हुआ इसलिए एक ही सबसे सबके ऐश्वर्य से अत्यधिक ऐश्वर्य वाला ही स्तर होगा नित्येतनायोगी नाम से पर्याय अव एक बार ये एक स्तर है दूसरे बार दूसरे ईश्वर है तीसरे बार बन जाएगा इसे बन जाएगा आज एक ईश्वरी से कार्य दूसरा तीसरा एक क्रमश स्वय बनेगा तो हमेशा कहेंगे निश्चय इतना किस होगी निश्चय स्तर किस तरह जिसमें निश्चय स्तर हमें हमेशा ही वो स्तर बन गया कब स्तर बन गया दूसरे दिन जैसे नाटक में एक राजा दिन राजा बन गया और दूसरे दिन दृत्य बन गया अन्य राजा बन जाएगा ऐसा कभी नाटक बताया आज ये राजा है और चोर बन गया जो चोर बनाता है काल को राजा बन गया जो आज राजा बनता है चोर बन गया टके में कभी हो जाता है ये तो होता हो तो वास्तव को नित्य में जल्दी नित्य जल्दी ऐश्वर्य चार सांस में दो ही तीन में तो पर्याय आयु रहा तो क्रमश नहीं होगा में ही रहेगा निश्च्य तो क्रमश नहीं हो सकता है और दो चार में हम का लाभ भी क्या हुआ कल्पना गौरव प्रसंगा तो इसलिए एक ही ईश्वरी जिसमें सबसे बढ़कर के आश्चर्य हो उसके समान भी नहीं हो उसे बढ़कर के भी नहीं हो वही ईश्वर होगा तत्मा सर्वम अवदासम निर्दिष्टम शुद्धम दो सौ ऐसा है एक ईश्वर बनना पड़ेगा में तत्मा यश साम्य जिम्मी कमल करें सर ईश्वर सदस्य ऐसी इस में सत्व अतिशय है है अतिशय है ऐश्वर्य इसमें सृष्टि प्रमाण दिया आगमन प्रमाण दिया अभी अनुमान प्रमाण देते क्योंकि कुशल होता अनुमान के बिना संतुष्ट नहीं होते परन्तु तो अनुमान देते हैं कि तत्र तत्रीज निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम तस्त्र के सत्व प्रत्यक्ष सत्य में ऐश्वर्य में ये निरतिशय सर्वज्ञ बीजम निरत है जितने सातिथ है अंत में से निरतित होना चाहिए एक से दूसरा बड़ा उससे और उसके बड़ा और उससे और बड़ा ऐसे चलते चलते कहीं जा अंत के मानना पड़ेगा जिससे और कोई बड़ा नहीं, नहीं, नहीं तो बड़ा ना ही तो उससे बड़ा नहीं तो ऐसा विचार करते जाए क्या होगा अनवस्था एक से दूसरा बड़ा उससे और एक बड़ा उससे और एक बड़ा उससे और एक बड़ा उससे बच्चे को कथा करने के हिंदी से कहता है और एक बड़ा उससे और एक बड़ा कर उठते और एक बड़ा फिर उठते और एक बड़ा चलते रहेगा तो क्या मूल दो सवस्था मूलक्ष के लिए समय नहीं मिलेगा सुस्त आप करते जाओ सुसूति के समय आया, गया चलता रहेगा उसके आगे और एक बढ़ा उसके आगे तो प्रसूति के प्रश्न उत्तर चलता रहेगा इसलिए कहीं अनुमाना पड़ेगा हाँ वो क्या आगे और उससे आगे न उसके आगे कोई बड़ा नहीं सबसे बड़ा है इसी प्रकार कारण ईश्वर उसके पहले हो उसके पहले उसके पहले सबसे पहले मैं ईश्वर उसके पहले मैं और कोई आगे पीछे ना उसके पहले कोई नहीं सबसे अनाधि निगत ज्ञान इसको किस रिश्ते का ज्ञान है इसको अन्य को, को अधिक ज्ञान उससे अधिक ज्ञान उससे अधिक ज्ञान, ज्ञान ज्ञान में सात से दिखता है जितने सात्य वस्तु है उसमें निगत कोई होना चाहिए तो ज्ञान में सात निगत ज्ञान होगा निरतित जितने है वो सर्वज्ञ होगा सर्वज्ञ का बीज सर्वज्ञ का अनुवापक है सर्वज्ञ अनुनापक होता है निगत निर्देश है उससे बढ़कर होकर नहीं वो सर्वज्ञ होगा ईश्वर होगा ठीक है एवं क्रिया ज्ञान ज्ञानशक्त शास्त्रम प्रमाण अभी ज्ञान अन प्रमाण प्रमाणे ईश्वर की क्रिया से ज्ञान उसे शास्त्र प्रमाण उसे कपरके अभी ज्ञानतत्ता ज्ञानत में अन प्रमा किशन सर्व्यम व्या व्याख्यावास में यदिद अतीत अनागत प्रत्युस्पन्न प्रत्येक समुचय अतीन्द्र ग्रहण अल्पम बहुति सर्वज्ञीज अतीत अनागत अनागते भविष्य प्रत्युष्पने वर्तमान प्रत्येक समुचय अतीन्द्रिय ग्रहण प्रत्येक का ज्ञान किसको अतीत का स्मरण तो होता है भविष्य का ज्ञान नहीं वे सिद्ध होते हैं मन से अति तक बता देंगे आगे क्या होगा नहीं बता सकते ऐसे सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं मन में क्या सोचते बता देंगे अति तक अपना बता दें कोई आया किस करके बता देंगे उसके घर के बेटा में परिवार के बेटा में बता देंगे आगे क्या होगा पूछेंगे आगे ठीक नहीं होगा किंतु अति तक देंगे तो लोगों को विश्वास हो जाता है टीटी बोल दिया फिर मन के कुछ सोच अच्छा क्या क्या टोता बोल दिया तो विश्वास हो तो जानते फिर आगे के लिए पूछेंगे तो बोल गया एक शब्द समझ करके रुपया लेकर प्रणाम कर चल जाएगा क्योंकि तो आगे भी नहीं तो करने वाले बहुत तांत्रिक और उनके पास कुछ थोड़ा है जिसके कारण लोगों का विकास होता है उनके पास जो लगाएंगे चावल लेकर हाथ लेकर गया और कुछ हाथ में चावल देकर कुछ कुछ करके बता देंगे और उनके पास सामर्थ्य बताने के अति से गए सबका किसके साथ विरोध होगा ऐसी तो व्यक्ति का नाम लेंगे जो आपका सांस हो जाए हाँ उस दिन तो हमको जबरदस्ती खिलाया था हमें मना कर रहा था खाने के लिए बुरा एक व्यक्ति आप रोज और में जितने तांत्रिक रोग किसको हुआ डॉक्टर के पास जाए तो हमको रोग रहा दवाई देंगे जो के पास जाओ क्या रहेगा ग्रह पीड़ा है एक ग्रह के लिए अब तांत्रिक के पास जाओ एक ग्रह पीड़ा नहीं ना रोग प्रयोग किया आगे। आगे। आगे। नहीं ये नहीं। किसने किसने प्रयोग किया ये तो प्रयोग किया आप किसके घर गए थे कोई व्यक्ति आपके परिचित है आप जानते हो आपके गुरु रहते वो क्या है आप उसके घर में गए तो आप खिलाने के लिए आपने मना किया जबरदस्ती है आपको चाह आप लाया तो खिला दिया था उसने कुछ मिला दिया है फिर तब स्मरण हो कभी ना कभी घटना हो जाती फिर उसके बारे में बताएं वो भी है तो बड़ा है छोटा है कैसा है कलर रूप का कैसा है काला है बुरा है ऐसे ऐसे कुछ चीज बोल रहेगा ये जो बोल देगा वो ठीक बता देगा फिर आप दो हम कह ठीक होगा तो ये लक्षण बता देगा लक्षण ही क्या घट जाए लक्षण ठीक बता देगा फिर घट गया वो क्या फिर भागुण क्या उसका प्रयोग हमारे पास है हम करेंगे तो उसका अनिश्चय हो जाए तुम ऐसा हम नहीं करना उसके विपरीत प्रयोग हम कर सकते क्योंकि विपरीत प्रयोग करना ठीक नहीं क्या करेंगे वो जो प्रयोग उसका फलन नहीं होगा कुछ हम पूजा करेंगे कुछ करेंगे जिससे आपके ऊपर उसका फलन नहीं आएगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके दूसानुसार पूजा करना पड़ेगा फिर आदमी कुछ प्रक्रिया बताएंगे जितने काटे के ला गया तो ऐसे ही बताएंगे प्रयोग किया गया रोग नहीं रोग नहीं है प्रयोग किया कुछ दे दिया दिला दिया उनके पास एक का कुछ थोड़ा अति तक अपना बता देते हैं नहीं ऐसे प्रकार कोई प्रत्येक अतीत अनागत वर्तमान वर्तमान वर्ष में कोई कुछ को को जानता है कोई कुछ जानता, तो जानता है व्याकरण न्याय कोई व्याकरण जानता है न्याय के तो जानता नहीं तो न्याय जानता है तो व्याकरण नहीं जानता है शासन विद्यालय के पढ़ने चलो से कोई नया है व्याकरण के पास जाते व्याकरण पढ़ने के लिए जो व्याकरण ही उनके पास जाते न्याय पढ़ने के लिए ऐसे पहले विद्या प्राप्ति के लिए गुरु अथवा श्रुषा विद्यालय के दस दे रुपया गुरु आगे कुंडिया भक्त लोग दस रुपया कहीं खाली निकाल देखते हैं तो नहीं पुस्कालय में धन्यगा विद्यालय पुष्क पढ़िया पुष्क में धन्य ना गुरु विद्या पुस्कालय में धन्यवाद अथवा विद्या विद्या विद्या से विद्या विद्या इसीलिए परंपरा थी आजकल काम होगा पहले विद्वान दूरे अंतिम तक पढ़ते रहे मैं भी देखा था मैं जिनके पास पढ़ता था उनके पास एक पुराने आचार्य विद्यालय में पढ़ाते थे महात्मा उनके पास भी पढ़ते थे अंत तो जब तक पढ़ाते थे तब तो तक तो पढ़ते थे जिन्हें के पास व्याकरण तो पढ़ा पढ़ मन कभी प्रसंग आया किसी न्याय में कहा उनके पढ़ा तब मैं पढ़ते ऐसे मैं उनके पास जाता हूँ वो जब तक व्याकरण पढ़ाते थे तब तक सिद्धांत लक्षण को पढ़ते रहते एक बार पूरा हो गया तो दो बार लगाएंगे एक दो बार पूरा लगाएंगे ते व्याकरण नव्य व्याकरण पढ़ने के लिए एक ही नव्य न्याय का ग्रंथ लगाते रहना चाहिए पढ़ाने पढ़ाते समय विद्यार्थी को बताते नव्य व्याकरण समझ में आएगा नव्य न्याय समझ में आए थे जैसे बुध प्रस्थान समझने के लिए नव्य न्याय का ज्ञान आवश्यक है जैसे सौढ़ मनोवाह शब्दरत्न शब्देन्द्र चित्र आदि को समझने के लिए नव्य न्याय का ज्ञान आवश्यक वो पढ़ाते थे इसलिए एक न्याय का कागज जरूर लगाते थे मतलब तो जब तक वो पढ़ाते थे तब तक तो तो पढ़ते भी थे ये कई विद्या उनसे पढ़ते पढ़ते गुरु विद्यालन अथवा विद्या विद्या विद्या या विद्या चतुर्तम विवेकांग विद्यार्थी विद्या विद्या की प्राप्ति होती है ये किसके पास कोई ज्ञान किसके पास सम ज्ञान है किसको व्याकरण ज्ञान किसको न्याय ज्ञान और कोई होते है व्याकरण न्याय निर्माण सब ज्ञान उनके पास हो पढ़ते हैं कोई कोई जीतान पहले होते सब विषय के ज्ञान व्याकरण ही जानते न्याय भी जानते मीमांत वेदांत ही सब जानते ऐसे जानने वाले गीता नहीं होते हैं तो इसी प्रकार सर्वे विषय के ज्ञान कोई अतीत विषय कोई अनागत कोई वर्तमान वर्तमान में प्रत्येक अलग अलग समस्या मिला करके ये तक वस्तु अलग हो गया अतीन्द्र ज्ञान अतीन्द्रिय विषय का ज्ञान अतिथि विषय का भविष्य विषय का दूर विषय का अतिद्र विषय ज्ञान होगा अतिद्र जो ज्ञान होता है और ज्ञान में वेदे ये जो से ज्ञान होता है कहीं ना कहीं यही से ज्ञान होगा जो निरक्षित से उससे बढ़ करके अधिक ज्ञान किसके पास नहीं होगा वो सात निरक्षित ज्ञान जिसमें वो है वो सर्वज्ञ का अनुमात होता है सर्वज्ञ तो जरूर है एक तर्धम सर्वज्ञी जब सर्वजन का हेतु कारण ज्ञापक है ज्ञान जनक एक वर्धमान यतिवज्ञ ज्ञान जहाँ निगति ज्ञान है वही सर्वज्ञ जितसे बड़कर ज्ञान किसके साथ नहीं सर्वज्ञान बुद्धि सत्त आवरत तमो अपगम सारमेन यदि यदिदम अति तरणारत प्रत्युत प्रत्येक समुचयन च वर्तमान अतिद्रिया ग्रहण सत्य विशेषण अवसम्भ बुद्धिसत्व ज्ञान कम ज्यादा होने का कारण क्या है बुद्धि तो सत्व है बुद्धि रूपेण परिणत सत्वगुण है उसका आवरक होता है तमोगुण तमोगुण से बुद्धिसत्व आवृत होता है आवरक तमो अपगम तमगुण हटता है था जैसे महिला में थोड़े ताप हुआ अधिक ताप होता है तो पूरा ताप होता है ये तमोगुणों का थोड़े थोड़े हटता है अपतम का तारतम है तरतम से भाव तारत्म है थोड़ा ताप हुआ थोड़े ताप हुआ पूरा ताप हुआ ये टाइम नहीं कि एकदम जैसे साबुन लगाए मेला हट गया तमुनों को पूरा लगा देंगे तरल से नहीं, नहीं होता है सत्तों अधिक होने पर तमोगुणों का जुगण होते कम होता है फिर सप्तुण अधिक कम होगा तो अपगम तार का तारतम्य कहीं तमुगुण पूरा तुला कहीं अतुला अधिक होता है अतुला अधिक होता है धीरे धीरे तमुगुण न्यूनता की अल्पता स्वता पर तमुगुण कम हो तो ज्ञान हुआ औपोड़ काम हो तो अल्पड़े ज्ञान होगा जितने जितने तमुगुण काम हुआ इतने इतने बुद्धि में सामर्थ्य ज्ञान होने के तारतम्य से यदि अतीत अनागत प्रत्युष्पना अतीत विषय तो अनागत भविष्य वर्तमान विषय का प्रत्येक ज्ञान होता है हम उसे मिला करके वर्तमान विषय वर्तमान अलग ज्ञान ग्रहण अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान होता है तो ज्ञान कैसा है तब से विचेषण अल्प बहुत अल्प विषय बहु विषय का अल्प ज्ञान बहु ज्ञान है ये जो ज्ञान होता है सर्वज्ञ बीजम यह सर्वज्ञों का बीज है कारण उसे सर्वज्ञता के ज्ञान होता है कश्चित कश्चित एवं अतिता विरनाटी कस्िद बहु कस्थित बहुत यदि ग्राह्य अतिशया ज्ञान का विश्व अल्पम बहु ज्ञान अल्प बहु क्या है जिसके ज्ञान का रिश्ते अल्प है उसका ज्ञान अल्प हुआ ज्ञान के रिश्ते बहुत है तो ज्ञान बहु वित्तीय ग्राह्य है ग्राह्य वित्तीय को लेकर के ज्ञान में अल्प बहुत प्रयोग किया गया किसका ज्ञान पदार्थ तो अल्प है उसका ज्ञान अल्प हुआ जो बहुत जानता है उसका ज्ञान बहुत हो गया व्याकरण ज्ञान है किन्दुस्प है स्वल्प ज्ञान अल्प ज्ञान है अल्प ज्ञान का तो ज्ञान का वित्तीय अल्प कोई संज्ञात प्रक्र आता है तो किसको संजीप आता है किसको संधि संख्या आ गया है अजंत पुलिंग में नहीं आता है किस अजंत पुलिंग आता है तो आगे बुआजू नहीं पढ़ा है कोई बुआजू पढ़ता है तो अजंत पुलिंग में नहीं आता है जिससे अल्परो ज्ञान में अल्पभूत होता है किसको पूरा लघु कम भी पढ़ आता नहीं कुछ कोई पढ़ आता है तो पढ़ लिया नहीं आता है ऐसे भी आता होते हैं ज्ञान में अल्पभूत पैर होता है गेय के अल्पाधिकों को लेकर गेय अल्प है तो ज्ञान अल्प ज्ञान होते तो ज्ञान बहु हो गया ज्ञान का विकसन जो अल्प हो गया तो होगा ये कहा कस्तित अतितादि गापी कोई किंचित कित अतितादि कोई कुछ अतीतादि को ग्रहण करता है कथित बहु कोई बहुत को ग्रहण करता है और तो उसके अभिवाधिक तो है तो विषय हो गया ग्राह्य विषय ग्राहक की अपेक्षा करके ग्रहण अर्थात ज्ञान में अल्पत्म बहुत्व घतम ज्ञान अल्प कहेंगे यदि ज्ञ अ ज्ञान के बहुत कहा गया जितने ज्ञे अधिक है तो ज्ञेय के अपेक्षा से ज्ञान में अल्प बहुत प्रयोग किया गया एक वर्धमान बढ़ते हुए यतिशयात अतिशयात निष्क्रांतम अतिशयत रहित हो गया जो ज्ञान ज्ञान अतिशय रहते तो उससे आगे कोई अर्था नहीं है सर्वज्ञ सर्वज्ञ उससे अतिशय ज्ञान किसके पास नहीं वो सर्वज्ञ तब तो हमें ना प्रमेय मात्र कथितम ये तर्गज्ञ प्रमेय हनुमान प्रमाण के द्वारा निश्चयता तक तो आ गया किन्तु प्रमाण कहता है तत्व तो प्रमाणी प्रमाण बताते हैं प्रमेय तो कह गया तर्वज्ञ है किन्तु प्रमाण कैसा अनुमान है हनुमान कल के पर्वत बनीमान धूम धूम वक्ता धूमत्वात नहीं एक एक कर देते वक्ता तो तो कर क्या धूमत्वात वक्ता धूम वक्ता धूंग वक्ता धूमत्वा वक्ता नहीं धूम वक्ता धूमत कह सकते बत्ता वक्ता तो हल करे धूम स्वा धूमपत्वा हम देख जाते धूमत्व हेतु धूमत्व धूमवत्व है ना धूमवत्तु का धूमवत्तु कहीं से न सुनाने पड़ा और न सुना पड़ेगा धूमत्व होगा वह सुनाने पड़ेगा धूमत्व नहीं धूमवत्वा धूमवत्ता धूम हेतु होता है यह हनुमान निष्पक्ष यहां भी हनुमान देखा है हनुमान बताते हनुमान प्रमाणित प्रमाणित अति का ही सर्वज्ञी जस्ते परिमाण परिमाण के ये साह होता है परिमाण में साह तो परिमाणु में सात है नहीं परिमाण में साति से बदरी बदरी है फल बदरी बदरी बेर बेर का बदरी बेर बदरी उसके अभी तो बड़ा रहता है आंवला बड़ा है बड़ा है ना और बेलोर से बड़ा है बिल्लोर तो बहुत बड़े भी होता है सेव ले आंवला सेव ले लिया सेब नारियल ले लो बिल्लो ले लो नारियल ले लो और बड़ा है ये सब छोटे बड़े बड़े होता है क्रम से परिणाम में ताकत नहीं ऐसे ऐसे बड़ा होता चलता है कोई तो ये साथी से परिमाण में साथी से होने से कोई परिमाण निगति से होना चाहिए सबसे बड़ा जिसे और कोई बड़ा नहीं जीवन कड़ा त्रीण से बड़ा चतुरी कपाल घट पर्वत ऐसे होते होते अंत में चार के लोग किसको मानते बड़ा परिमाण वाला आकाश को मानते आकाश का आत्मा को मानते बहुत पर ना उससे बढ़कर कोई नहीं जिस प्रकार परिमाण में कोई निर परिमाण होता है क्योंकि साथ ही से इसी प्रकार जो ज्ञान है कोई अल्प विषय को, कोई उत्तराधिक विषय को, कोई बहु विषय का कोई बहुतर विषय का इसलिए ज्ञान के भी काष्ठा प्राप्ति अस्थि अस्थि काष्ठा प्राप्ति प्राप्ति है अंतिम सीमा सबसे अधिक ज्ञान है ये सर्वज्ञीज से का बीज है ज्ञान हेतु वा सात प्राप्ति ये का सर्वज्ञ तथा पुरुष रूप ज्ञान की का अंतिम स्वयं की प्राप्ति जहाँ होती है वही सर्वज्ञ वही पुरुष रूप ठीक है अस् काीज से के सर्विदेश काम की प्राप्ति व्यक्ति यदि साध्य निर्देश साध्य कथन क्या है जैसे गर्व तो बन मानता का है निरक्षित है का निर्ितम उससे गर्वतर का अस्तित्व नहीं है तो वो निरतित है ये काष्ठा इतना जिसे आगे बड़ा नहीं हो ज्ञान है कि अधिक व्यक्त ज्ञान है उससे अधिक कोई को ज्ञानता नहीं है निति से ज्ञान होगा काटता है यह तो परम अतिशयक् नाप्ति निर से हुआ काटता है अंतिम सिन्हा जिससे आगे अतिशय तो अतिशयक् नहीं है कहीं अतिश तो नहीं होगा तो उस अंतिम सिन्हा में टेन न अवधि मात्र में सिद्ध साधन अवधि केवल सीमा मात्र से नहीं, तो नहीं।, नहीं। उससे बड़ा नहीं है नहीं तो ग्राम की तो सीमा है एक ग्राम ऋषिके हरिद्वार ऐसे दिल्ली ये नीति के सर्दारे की सिमा नहीं तो अंतिम को पहुंचाने से सबसे बड़ा हो जाएगा अवधि मात्र से सोचा बड़ा नहीं होता है क्योंकि इसका कोई अवधि है अवधि तो एक अवधि इन अवधि से दिल्ली से बढ़ा, बढ़ा हुए क्या इसलिए अवधि मात्र में सिद्ध साधना नहीं जिससे बढ़कर अशिक्षा नहीं हो उसको सबसे बड़ा कहेंगे छोटा तो का भी अवधि सीमा है सीमा होने मात्र से सबसे बड़ा नहीं होता है जिससे तो अतिशय नहीं हो तो ज्ञान में भी अतिशय नहीं हो अर्थात सर्व विषय के ज्ञान हो उससे अधिक ज्ञान किसके पास नहीं वो निरति से होगा इसलिए अवधि मात्र से सिद्ध साधन नहीं सिद्ध निश्चित सिद्ध वस्तु का साधन सिद्ध साधना जो निश्चित है उचित हो जाएगा पर्वत में ड्रोन निश्चित है नहीं होता है वम ही साधन अमिश्चित का साधन करना और अनुमान प्रयोग करेगा जो अनुमान का साध्य दोष होता है सिद्ध तो साधन जो साव्य करना है वो अंकुस है उसके अनुमान क्यों करना जो नहीं मानता है पर्वतें बनी उसको अनुमान करके सिद्ध करना आज भोजन बनाने वाले तो बुलाते देखो महान तो तो से आया उसको सीधा अनुमान बता बताते मानते हैं रसोई घर में बनी है क्योंकि धूम वो क्या कहेगा सीधा साधन ये तो देकर तो आया जलाकर भोजन बनाता हूँ अब धूम को लेकर अनुमान करके हमको बताते हो क्या बोते साधन यहाँ अवधि मात्र में सीधा साधन नहीं उसमें हेतु क्या सात से ताति से हेतु जैसे धूम वक्वा सेवा निरत कोई है जहाँ है ज्ञान इस ज्ञापति होनी चाहिए अत्र तो धूम तर यहाँ भी यज ये जो ताति से होता है जितने वक्तु उसमें सब निरित है कोई होता भी यद्य तब तक सर्व निर सेवा से जो परिणाम होता है तब परिमाण निरत वाला मिलता है तो निरत्य से तो रहेगा यथा कुगल है आमल तो विद्युत कुबल आंवला और बिल्लु आगे तीन कुबल हैदरी फल उससे बढ़ाए आमल तो आंवला उससे पड़े बिल्लु साथी टी तो साथ हुआ इसलिए क्या होगा साथतिश महत्व होने से कहीं एक परिणाम निर विशेष महत्व होना चाहिए सबसे तो बड़े महत्व तो आत्मन। है आत्मनि आत्मी निर विशय नीति जिंदगी आत्मा आत्मनि ये महत्व है निर विशे पर महत्व है उससे बढ़कर का परिमाण नहीं तारकी को लोग आकार कहते हैं वेदांतिक अनुसार आकार के परिचय नहीं इसकी उत्पत्ति होती है आत्मा नहीं किसके जापत है आकार से भी बड़ा है वेदांतिक आत्मा आकार से भी बड़ा है ये वैज्ञानिक लोग तो समझ नहीं चाहेंगे तार्कि लोग समय मानेंगे आकार से भी बड़ा कैसे हो है आकार से भी कल्पित है सपना आकाशिका इसलिए आकाशिक उत्पत्ति होती है आकाश लोग वेदांत है तार्कि लोग समय इसलिए सबसे महते आत्मा नाम थे तार्कि आकाश उपी कहते हैं निजे के जाति दस ये आत्मा निजे दिशे जाति देखते परिमाणव परिमाण अधिक दृष्टात नरिमा भी गुण व्यभिचार ये सांप्रतम गरी गुरुत्व बड़ा ओजा अधिक अधिक है ये गुण है उसमें कोई अन्य कोई तो वजन अधिकतर अधिवजन होगा ऐसी क्या बच्ची है व्य विचारक आतिथ्य तो यही किन्तु तो कोई वजन नहीं की परिणाम तो हो गया इतनी न काम प्रथम व्यविचारक होना ये नहीं न कल अवयव गरिमा अतिथय गरिमा अवय बिना जो कपाल से घटवने मन है एक कपाल काला है एक कपाल लाल है घाट का क्या रूप होगा एक कपाल काला है एक कपाल लाल है दोनों घाट घट बन गया संतो से पट बनाते है एक संतो सफेद है एक संतो लाल है तो पट का क्या रूप होगा एक काला नान ना और एक लाल नान पट का रूप काला कहेंगे रक्त रूपए दोनों में दोनों, दोनों का दोनों होगा काला कपाल और लाल कपाल तो घाट बन गया तो घट को काला कहेंगे और लाल भी कहेंगे दोनों कहेंगे घट काला रूप वाला है रूप होता है ज्ञात के रूपी जैसे काला कहेंगे तो नीचे धागे में काला लाल क्यों दिखता है भी काला दिखना चाहिए लाल कहेंगे तो नीचे से लाल ऊपर तो क्यों काला हुआ इसे तो क्या कहते हैं तिस्त रूप कहते हैं क्या रूप है? तिस्तर रूप मानते हैं इसलिए रूप में कितने रूपये में चित्र रूपया दो तीन दो हो जाए दो नहीं मानेंगे घटका मान लो कपाल का रूप दिखता है घटका भी कोई नहीं वो कपाल से घट बना एक काला एक लाल घट में कुछ काला दिखता है कुछ लाल दिखता है ये मान लो कपाल और के अवैध रूप है घटका कोई रूपा नहीं तो क्या कहते घटका व्यवेह रूप नहीं घट यदि रूप पर नहीं तो हो जाएगा का प्रत्यक्ष नहीं होगा चाकू तो प्रत्यक्ष घटेगा नहीं होना चाहिए चाकी का प्रत्यक्ष होता है का एक खाली कपाल दिखता है दो कपाल दिखता है दो कपाल लिखता है घटे दिखता है घटे भी दिखता है इसलिए चित्र रूप मानते हैं तरकमी चित्र रूपये माना जिसके कारण प्रत्यक्ष होगा अब इस पर रक्त के ऊपर विचार करो रक्त कोई वस्तु का काया नमकीन बनाते हैं उसे नमका अंश भी रहता है और मिर्ची अंत भी है कहीं कहीं सब तो अमृत अंत फटा भी रहता है अब ये वस्तु में क्या रस मानेगी मधुर भी रहता है मधुर मानेगे लवण मानेंगे अमृत मानेंगे क्या मानेंगे एकदम ही मान सकते चित्र रस मानेंगे इस तरह क्या वस्तु में रूप नहीं ये माने मानेंगे से नहीं होगा इसे चित्र इस रही माना।, इस माना गया क्योंकि वस्तु का रत ग्रहण नहीं होने पर दबाकर खाएंगे तो अवैध के रस ग्रहण होगा जो नमकी ने बनाया तो बनाया उसमें मधुर भी है हमला भी है नमक भी है लबन भी है तो वस्तु का कोई रसन नहीं मानेंगे चला खाएंगे तो अवैध का रस ग्रहण होता है नहीं इसलिए अवैध रस से बन गया अवैध का अलग रसन मानने की आवश्यकता नहीं है उसके अवैध अलग अलग वस्तु है प्रत्येक अवयव का जो रस वही ग्रहण हो रहा है अवैध का कोई रसन नहीं है अवैध का रूप चित्तलू नहीं तो घटे का प्रत्यक्ष नहीं होगा अवैध रत नहीं के कोई आपत्ति नहीं चित्ररत नहीं मानने पर भी अवैध रत ग्रहण होता है इसी प्रकार में जो गुरुत्व ओजन है अवैध जो ओर्जन से ही अवैध वजन हो गया अवैध का अलग गरिमा मानने की आवश्यकता नहीं है जित रत अवैध का रस अवैध का अलग रस में एक रस हो गया तो अलग अलग रहते है अवयव में रस एक नहीं मानते चित्र नहीं मानते इसी प्रकार गरिमा की विषय में कहेंगे गरिमा भी प्रत्येक न कहू अवैध गरिमा अतिथयी गरिमा अवयवीना अवैव गरिमा से अतिथय वाला गुरुत्व अवैविका का नहीं है किन्तु अवयव का उद्यमी ही अवय में ज्ञान होता है अलग अवैविका गुरुत्व मानने की आवश्यकता नहीं इसलिए सिद्ध क्या होगा अवैध की अवैध की गड़िमा अवैध का दूसरे मानेंगे तो उसमें सातिश होगा होगा सा अवैध का वजन मानेंगे अवैध का ही वजन मानेंगे अवैध का कोई वजन नहीं है तो, तो सातिश नहीं होगा तो व्यविचार नहीं होगा इसको स्पष्ट करेंगे पूरा की क्षंका है जितने साथ कोई निरपति होता है वजन तो कोई साथ कोई कम वजन तो अधिक वजन होता है सबसे अधिक वजन किसका होता आका तो क्या है आत्मा का वजन नहीं है तो सबसे बड़ा वजन किसका मानेंगे इसलिए कहते अवयवन से गुरुत्व से अवैध का गुरुत्व अलग मानने की आवश्यकता नहीं है यहां जो वजन होता है अवैध गुरुत्व ही है अवैध का गुरुत्व मानने की आवश्यकता नहीं अवैध का गुरुत्व मानेंगे तो इसके को हो गया है तो कह नियो होना चाहिए इसलिए इसमें जो वजन फर्क है अवैध का वजन है अवैध का तो योजना नहीं है ये इस तरह देते हैं परमाणु आदि का ही वजन होता है और ओ...